बाकी जो चोर मेरे साथ जा रहे हैं वो कहते हैं उस चोर को मतले चलना मैं तो हमारी सब चीजें रास्ते में गड़बड़ करू तो, तो एक पक्की सर्त बांध ले कि रास्ते में तीर्थयात्रियों के साथ चोरी नहीं करना उसने कहा कसम खाता हूं जाने से लेके आने तक चोरी नहीं करूंगा फिर तीर्थयात्रा शुरू हुई वो चोर भी साथ हो गया बाकी भी चोर थे भिन्न भिन्न तरह के चोर है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 कि वो कहता भला चोर हूँ मुश्किल है आज इसलिए चोरी कर रहा हूँ कल सुविधा हो जाएगी फिर चोरी नहीं करूंगा असल में मैं चोर नहीं हूँ परिस्थितियों ने मुझे चोर बना दिया इसलिए वो चोरी करने में उसको सुविधा बन जाती है वो अचोर बना रहता है वो कहता मैं हिंसक नहीं हूँ परिस्थितियों ने मुझे हिंसक बना दिया मैं क्रोधी नहीं हूँ वो तो दूसरे आदमी ने मुझे गाली दी इसलिए क्रोध आ गया और फिर क्रोधी जाके क्षमा मांगा वो कहता माफ कर देना भाई मालूम कैसे मेरे मुंह से वो गाली निकल गई मैं तो क्रोधी आदमी नहीं हूं उसने अहंकार को वापस रख लिया अपनी जगह सब पश्चाताप अहंकार को पुनर्स्थापित करने का उपाय है उसने रख लिया क्षमा मांग ली नहीं सहज योग यह कहता है कि तुम जो हो जानने की वही हो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 कि मैं चोर हूँ कि इसमें जीना असंभव हो जाएगा एक क्षण में क्रांति अभी हो जाएगी यही हो जाएगी नहीं लेकिन हम होशियार हैं, हमने तरकीबें बना लिए चोर हम हैं, और अचोर होने के सपने देखते रहते हैं वो सपने हमें चोर बनाए रखने में सहयोगी हो होते हैं बफर का काम करते हैं जैसे तो ट्रेन है रेलगाड़ी के डब्बों के बीच में बफर लगे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 और आदमी ने इतनी तरकीबें ईजाद की हैं कि तरकीबें तरकीबें ही रहने में आदमी खो गया सहज होने का मतलब है जो है डेट विच इज इज जो है वो है अब उस होने के बाहर कोई उपाय नहीं है उस होने में रहना उसमें ही रहूंगा लेकिन वो होना इतना दुखद है कि उसमें रहा नहीं जा सकता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 कोई भी स्वस्थ आदमी जो ठीक से खाता पीता हो मिठाई की क्यों बात करे तो पर आप ठीक खाते पीते आदमी है शनिवार को जरूर वो बात करते कोई ना कोई बहाने फोरन वो आ, कोई बहाने से दिन निकाल लेते और वो मिठाई की बात शुरू करते उन्होंने कहा की मैं शनिवार आपने अच्छा पकड़ा लेकिन शनिवार को मैं दिन भर सोचता रहता हूँ की कल ये खाऊ वो खाऊ ये करूँ वो करू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 क्रोधी अपने कोर्थ को गुजार रहा है दया की आसानी, चोर अपनी चोरी को गुजार रहा है दान की आसानी, पापी अपने पाप को गुजार रहा है पुण्यात्मा होने की आसानी, ये आशाएं बड़ी अधार्मिक है नहीं तोड़ दें इनको जो है, है उसे जान दे और उसके साथ जिए वो जो फैक्ट है उसके साथ जिए वो कठिन है कठोर है बहुत दुखद है बहुत मन को पीड़ा देगा कि मैं ऐसा आदमी अब एक आदमी सेक्सुअलिटी से भरा है ब्रह्मचेरी की किताब पढ़ के गुजार रहा है काम से भरा है किताब ब्रह्मचर्य की पढ़ता है तो वो सोचता है कि हम बड़े ब्रह्मचर्य के साधक है काम से भरा है अब वो किताब ब्रह्मचर्य की बड़ा सहारा बन रही है, उसको कामने में वो कह रहा है आज कोई आदमी आज तो गुजर जाए आज और भोग लो कल से तो पक्का ही कर लेना मेरे घर में एक मेहमान था एक बूढ़े ने मुझसे कहा के एक सन्यासी ने मुझे तीन दफे ब्रह्मचरी का व्रत दिलवाया तीन दफा मैंने कहा ब्रह्मचरी का व्रत एक दफ़ा काफी दूसरी दफ़ा कैसे लिया देखिए ब्रह्मचरी का व्रत तीन दफ़ा कैसे लेना पड़ेगा तो उन्होंने कहा मैं तो कई लोगों से कह चुका लेकिन किसी ने, कि कि कि कि किसी ने मुझे पकड़ा नहीं वो कहते अच्छा आपने तीन दफे व्रत लिया कोई कहता नहीं आप मैंने कहा कि ब्रह्मचरी का व्रत एक ही दफा हो सकता दोबारा कैसे लिया उनका वो टूट गया तिवार लिया तो फिर मैं उनका चौथी बार नहीं लिया कहा नहीं फिर मेरी हिम्मत ही टूट गई लेने की लेकिन तीन दफे लेते लेते वो साठ साल के हो गए गुजार भी काम उखता ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेके गुजार भी काम उखता हम बड़े अद्भुत हैं ये हमारा असहज योग है जो चल रहा है असहज योग रहेंगे कामुक पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य की किताब वो ब्रह्मचर्य की किताब हमारी सेक्सुअलिटी के लिए बड़ा बफर का काम कर रही है उसे पढ़े जाएंगे तो मन में समझाया जाएंगे कि कौन कहता है मैं कामुक हूं किताब ब्रह्मचर्य की पढ़ता हूं अभी जो कमजोर हूं पिछले जन्मों के कर्म बाधा दे रहे हैं अभी समय नहीं आया इसलिए थोड़ा चल लेकिन बाकी हूं मैं ब्रह्मचारी की धारणा मेरी है इधर सेक्स चलेगा इधर ब्रह्मचरी दोनों सांस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 गाड़ी के स्प्रिंग निकाल के चलेंगे रास्ते पर पहले गड्ढे में प्राण निकल जाएंगे हड्डी टूट जायेंगे गाड़ी के बाहर हो जाएंगे कहेंगे नमस्कार अब इस गाड़ी में हम कदम न रखेंगे लेकिन वो नीचे लगे साख ऑब्जॉर्वर गड्ढों को पी जाते सहज योग का मतलब है जो है वो है असहज होने की चेष्टा न करें जो है उसे जाने स्वीकार करें पहचाने और उसके साथ रहने को रांची हो जाए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 तो उससे आप भी झुलस जाए और आपके आसपास भी झुलस जाए और पता चल जाए कि क्रोध क्या है क्रोध का पता ही नहीं चलता आधा आधा चल रहा है वो भी इनऑथेंटिक चल रहा है इंच भर करते हैं और इंच पर हमारी यात्रा ऐसी है। एक कदम चलते हैं एक कदम वापस लौटते हैं ना कहीं जाते ना कहीं लौटते बस जगह पर खड़े नाचते रहते कहीं जाना आना नहीं सहज योग का इतना ही मतलब है की जो है जीवन में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 नहीं तो आप सोच सकते हैं पढ़ा लिखे आदमी सुशिक्षित संपन्न सोफिस्टिकेटेड सुसंस्कृत रो रहे हैं खड़े होके चिल्ला रहे हैं हाथ पैर पटक रहे विक्षिप्ती तरह नाच रहे हैं। ये सामान्य नहीं कीमती है, है लेकिन असामान्य इसलिए जो देख रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है उसे हंसी आ रही कि क्या हो रहा है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 बहुत कुछ खोया है बहुत कुछ खोया है कुछ पाया है बहुत कुछ खोया है सरलता खोई है सहजता खोई है प्रकृति खोई है और बहुत तरह की विकृति पकड़ ली ध्यान आपको सहज अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया इसलिए अंतिम बात जो आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि यहां तीन दिन में जो हुआ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 घर में एक कमरा तो मंदिर का हो सके जो एक दूसरी दुनिया की यात्रा का द्वार वहां कुछ और ना करे वहां जब जाए मोन जाए और वहां ध्यान को ही करे और घर के लोगों को भी धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ जाएगी क्योंकि आप में जो फर्क होने शुरू होंगे वे दिखाई पड़ने लगेंगे अब यहाँ जिन दो लोगों को कीमती फर्क हुए हैं दूसरे लोगों ने जाकर पूछना शुरू कर दिया कि आपको क्या बोल रहे और मुझसे भी आके कहा कि हम क्या जवाब दें हम हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है वो तो आपके घर के बच्चे आपकी पत्नी पति पिता बेटे मित्र पूछे नहीं मित्र पूछे नहीं गे कि क्या होगा वे भी उस उससे होंगे और अगर प्रयोग को जारी रखें तो दूर नहीं हो क्षण जब आपके जीवन में घटना घट सकती है जिस घटना के लिए अनंत जन्मों की यात्रा करनी होती और जिस घटना के लिए अनंत जन्मों तक हम चुप सकते हैं मनुष्य जाति के इतिहास में आने वाले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण और अगर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी का जन्म नहीं हो सकता अब आध्यात्मिक लोगों से काम नहीं चलेगा अगर आध्यात्मिक आंदोलन नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों लोगों प्रभावित हो जाए तो दुनिया को बहुत बौद्धिक बात के कर्क से बचाना और बहुत मुंट क्षण है कि पचास साल में भाग्य का निपटारा होगा या तो धर्म बचेगा या निर्पट्ट अधर्म बचेगा इन 50 साल में बुद्ध महावीर कृष्ण मोहम्मद राम जीसस सब का निपटारा होगा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 पचास सालों में निपटारा होगा वो जो संघर्ष चल रहा है सदा से वो निपटारे के मौके पर आ गया अभी तो जैसी स्थिति है उसे देख के आसानी बन लेकिन मैं निराश नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र बहुत सरल सहज मार्ग खोजा जा सकता है जो करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति की करण बन है और अब इक्का दुख आदमियों से नहीं चलेगा जैसा पुराने जमाने में चल जाता था कि एक आदमी ज्ञान को प्राप्त हो गया अब ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब आदमी इतना कमजोर क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ पैदा हुई इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जनसंख्या का अब इक्का दुक्का आदमियों से चलने वाली बात नहीं अब तो उतने ही बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों लोग अगर प्रभावित हो तो भी कुछ किया जा लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है की लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और थोड़े से लोग अगर न्यूक्लियस बन के काम करना शुरू करें तो ये हिंदुस्तान उस मूमेंटस फाइट में उस निर्णायक युद्ध में बहुत कीमती हिस्सा अदा कर सकता है कितना ही दिन हो कितना ही दरिद्र हो कितना ही गुलाम रहा हो कितना ही भटका हो लेकिन इस भूमि के पास कुछ संरक्षित परम्परा किया है इस जमीन पर कुछ ऐसे लोग चले हैं की कि किरण की कि हवा में उनकी जो भी उनकी आकांक्षाएं सब पत्तों पत्तों पर वर्तोर गई आदमी गलत हो गया लेकिन अभी जमीन के कौन को बुद्ध के चरणों का स्मरण आदमी गलत हो गया लेकिन वृक्ष जानते कि कभी महावीर उनके नीचे खड़े आदमी गलत हो गया लेकिन सागर ने सुनी है और की आवाजें थी आदमी गलत हो गया लेकिन आकाश अभीर आशा बांधे आदमी भर वापिस लौटे तो बाकी सारा इंसान है में इस आशा में निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ कि कैसे लाखों के जीवन में एक साथ विस्फोट हो सके आप उसमें सहयोगी बन सकें आपका अपना विस्फोट बहुत कीमती हो सकता है आपके लिए भी के लिए भी इस आशा और प्रार्थना से ही इस सिर से आपको विदा देता हूँ कि आप अपना ज्योति तो जलाएंगे ही आपकी जो कि दूसरे मुझे दीओ को भी जो कि बन सर मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है सुरभग्री हूँ परंतु मैं सर के भीतर गया कृपात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे